बापों और बहनों में चंद मिनट देर से आया क्योंकि जब पानी आता था तो किसी ने कहा क्या जाना था वहां तो आदमी नहीं होंगे किसी ने कहा कि चार पांच आदमी तो है तो चार पांच के लिए क्या जाना था तो मैंने सोचा कि इस तरह से मैं तो नहीं कर सकता था क्योंकि चार पांच हो के पचीस हो लेकिन कुछ भी आए हैं तो मैंने सोच लिया कि मेरा आना ही धर्म हो गया और पीछे दूसरा भी कुछ काम आ पड़ा था तो थोड़ी मिनट उसमें से लग गई इतने आदमी यहाँ है तो आप लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ और मैं तो बहुत खुश भी होता हूँ कि इतने आदमी आए हैं तो वो तो प्रार्थना समझने के लिए ईश्वर का ध्यान धरने के लिए इसी कारण आए हैं अगर सिर्फ कुतूहल से आए हैं तो उसकी कीमत नहीं है लेकिन मैं तो जैसे देखू उसमें से जो अनुमान कर सकता हूँ वही कर सकता हूँ तो मेरे लिए में तो ऐसा है कि आपने अच्छा काम किया है कि इतना पानी में ठंडी पड़ी है तो भी आप आ गए और मुझको भी मैं तो ईश्वर का अनुग्रह मानता हूँ कि मैं ऐसे दुर्बल नहीं गया हो गया कि चलो अभी जाते हैं वृद्धावृष्टी आ गई है तो यहाँ ही बुला लो वो मेरा काम नहीं मेरा काम तो यही था कि यहाँ आना और मुझको ईश्वर ने इतना दिया ने दिया कि मैं यहाँ आ सका अब एक बात तो मुझको आपको ये कहनी है कि अभी तो यहाँ तो हर जगह पे लड़ाई की ही बात चल रही है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच शायद लड़ाई छिट जाए लड़ाई अगर छिट जाती है तो मैं समझूंगा कि हम दोनों का बड़ा दुर्दव है और हम दोनों बस आपस आपस में संप से सड़े से बैठ नहीं सकते अभी मैं तो हैरान हुआ कि जब ये बात निकली कि हिंदुस्तान यूनियन ने, ने जो एक सारा प्रजा का एक मंडल बन गया है समग्र प्रजा का उन लोगों को कुछ ऐसी बात हो जाती है तो इंसाफ करना है चुन के लड़ाई को रोकें तो लड़ाई को रोकने के लिए वो बन गया है तो उनको लिखा ये ने ने हमारा काम नहीं चलता मामूली बात है लेकिन तो कुछ भी हो इसमें इसे लड़ाई छीड़ सकती है इसलिए एक लंबा चौड़ा उनको दिखा तो टार से ही जा सकता था तो उन्होंने तार से भेज दिया तो उस पर से पाकिस्तान से दो शख्स ने ने ने निकाला एक साहब साहब और पीछे तो बहुत लंबा बयान दोनों ने निकाला है वे दोनों भाई मुझको कहे देंगे कि वो कोई अच्छी बात नहीं मुझको ची यूनियन के जो सचिव है उन्होंने भेजी वो अच्छी लगी क्या तो मैं कहूँगा कि मुझको अच्छी भी लगी और बुरी भी लगी अच्छी क्यों लगी कि उनको वो करें क्या वो मान लिया उन्होंने कि हम जो करते हैं वो तो सही कर रहे हैं और अभी वहां अगर वो बाहर से कश्मीर की सड़क के बाहर से चढ़ाई होती ही रहे तो जाहिर है कि उनके दिल में तो यही होगा कि वो चढ़ाई होती है तो उसमें पाकिस्तान का कुछ ना कुछ हिस्सा तो है वो नहीं है ऐसा कहें कहते हैं लेकिन नहीं है ऐसा उनके कहने से तो काम नहीं निपटता है वो कहें कि पाकिस्तान वो कश्मीर तो हमारे पास आ गया है हमने शहर से ही हमारे पास ले लिया है अभी वो काश्मीर को कोई तराश करें तो और काश्मीर मांगे शेख अब्दुल्ला भी मांगे कि हाँ हमको मदद दी दो तो वो यूनियन तो मदद देने के लिए मजबूर हो जाता था तो उन्होंने मदद तो दी वहाँ देखते हैं कि इस तरह तो से हो रहा है वो मिन्नत करते हैं कि इसको निकलना चाहिए नहीं निकल सकते हैं तो नहीं निकल सकते हैं तो अभी उसका निपटारा कैसे हो सकता है और क्या लड़ाई में ही फंस जाना पड़ेगा तो लड़ाई में नहीं फंसने के लिए उन्होंने ये कर लिया उसमें गलती है कि उसमें सब ठीक ही है वो तो ईश्वर बेहतर जानता है ना मैं जानता हूँ न कोई जान सकते हैं लेकिन अगर मैं पाकिस्तान में कुछ भी था ऐसा मानो तो मैं तो ऐसे करूँगा कि वो ज़ाहिर बयान ऐसा नहीं तो का वो सब कहते हैं वो ठीक नहीं कहते हैं और हम तो इस इस बारे में इतनी इतनी चीजें भी लाने वाले हैं तो पीछे वो कह सकते थे आ सकते थे किसी को भेज सकते थे कि भाई वो करो उसके पहले कुछ न कुछ तो हम साथ समझौता करने के लिए मिलते नहीं अगर कहीं और चाहे कहीं सब सारी दुनिया को हम तो मिलना तो चाहते हैं लेकिन फिर वो मिलने का सामान पैदा नहीं करते हैं ऐसा कुछ समझ को लगता है तो मैं तो उनसे मिन्नत करूँगा पाकिस्तान के जितने जो जिम्मेदार आदमी है उनको कि हम नये बने हैं और वो बने हैं वो तो आपने बनाने की चेष्टा की तो बन गए मुझको तो वो अच्छा नहीं लगा कि बन दो हिंदुस्तान का टुकड़ा हो हो गया लेकिन गया लेकिन अगर हिंदुस्तान का टुकड़ा हो गया तो पीछे वो किसी तरह से लड़ाई तो होनी ही नहीं चाहिए ऐसा इकला तो होना चाहिए मान लिया की हिंदुस्तान में यूनियन के लोग सब बुरे पड़े हैं वो बुरे पड़े हैं तो इसलिए पाकिस्तान जो एक नई पैदाश हो गई है और वो भी धर्म के नाम से इस्लाम के नाम से तो उसको तो वो सब तरह से साफ ही रहना ही चाहिए था वो नहीं है ऐसा वो तो खुद भी तो कबूल कर लेते हैं कहा हमने कुछ या तो ये कहो कि मुसलमानों ने वहाँ पाकिस्तान में जातियाँ नहीं की है ऐसा तो नहीं ऐसा नहीं ऐसा नहीं कहते हैं कहा कि है इसलिए मैं तो उनसे मिन्नत करूँगा कि आपका तो ये परम धर्म हो जाता है पाकिस्तान का कि जहाँ तक हो सकता है तो हिंदुस्तान के साथ मिल जाना चाहिए और दोनों को साथ साथ मिलकर ही काम चलाना चाहिए गलतियाँ हो बड़ी भारी गलतियाँ हो इसमें कोई मेरे दिन में शक नहीं है लेकिन वो क्या गलतियाँ हो गई है तो उसका मतलब यही करें कि गलतियाँ हम करते ही रहें करते ही रहें और आखिर में किसे लड़ें और आखिर में लड़ें तो उसका नतीजा यही है कि दोनों मरे, दोनों मरे और क्या होता है कि सारा हिंदुस्तान वो एक तीसरी ताकत के हाथ में चला जाता है इससे ज़्यादा बुरी बात हिंदुस्तान के लिए या तो किसी हिंदुस्तानी है उसके लिए क्या हो सकता है शक्ति थी मिली के बाहर बात रही है इसलिए मैं तो कहूंगा ईश्वर को, को दरमियान रख के आपस आपस में मिल जुल कर ये काम करना चाहिए कया है अभी जीनों के पास वो तो है उसके पास से तो कौन छीन सकते हैं लेकिन एक एक, एक ताकत तो उनके पास से भी छीन सकती है वो ताकत वो दोनों मिलकर है यूनों अगर मिल जाते हैं तो यूनो में जो जो बड़े बड़े हैं पड़े हैं वो तो राजी होने वाले हैं वो कोई नाराज थोड़े होने वाले हैं कि वो क्यों आपस आपस में मिल गए हर में तो उनकी कलम भी पड़ी है कि कुछ भी हो हमारे पास चीज़ आती है तो भी हम तो ये चाहेंगे और कोशिश भी करेंगे आपस आपस में मिलो जिससे हमको कुछ करना न पड़े ऐसा अगर न चाहे वो और कोशिश न करे तो वो भी आखिर में मरने वाले हर एक बाबत में चलो अभी दोनों के पास चले जाए चले जाए तो कोई कोई खिलौना छोड़ा है तो इस तरह से काम हो सकता है तो जब मजबूर हो जाएं, दो हुकूमत मजबूर हो जाए आपस आपस में फैसला नहीं कर सकते तब पीछे दोनों का काम हो जाता है इसलिए तो उन्होंने लिखा है की इस तरह से हो तो मैं वो बात कहना चाहता था तो इसलिए मैं यही कहूंगा कि हम तो ईश्वर का नाम लेने के लिए आते हैं ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हम वो प्रार्थना अपने घर में जाकर हमेशा करें कि किसी न किसी तरह से भगवान दोनों हुकूमतों को एक दूसरे के साथ लड़ने से बचा ले। लेकिन हर तरफ से लड़ने से बचा ले वो भी हम प्रार्थना न करें मैं तो नहीं करता हूँ मैं तो ये कहता हूँ की या तो तू ईश्वर को मैं कहूंगा और कहता हूँ या तो तू दोनों को दोनों को आदर से मोहब्बत से साथ में रख अगर वो दोनों भीतर दुश्मन में रहते हैं तो बेहतर ये है कि हमको तू पेट भर के लड़ने दे हम भले मूरख बने लेकिन हम लड़ तो दे तो पीछे शुद्ध तो कभी ना कभी हो जाएंगे ऐसी प्रार्थना में तो ईश्वर से करता हूँ <coughs> और मैं तो ये कहूंगा कि आप भी ऐसी ही प्रार्थना ईश्वर से करें एक तो आप लोगों को ये कहना मैंने मुना सब समझा और दूसरा आज दिनों में क्या हो गया कल रात को उसका मुस्कुट तो रात को ही पता चल गया था क्योंकि वृष्टिशण तो वहाँ मैं तो वहाँ प्रार्थना के लिए चला गया था ना तो प्रार्थना के बाद उसको कुछ देखना था मैं तो वहाँ कैंप नहीं देख सकता तो कैंप देखने के लिए लोगों से बात करने के लिए ठहर गए तो उन्होंने देखा कि वहाँ से कुछ दूर फासले पर वो कुछ चार सौ पाँच सौ स्त्रियाँ गई वो अस्सी थे उसमें से दुखी है उसमें से और उसके साथ थोड़े लड़के बच्चे गए और बाकी पुरुष लोग गए और उन लोगों ने क्या किया किसी को मारपीट तो नहीं की ऐसा मैं सुनता हूँ लेकिन जाकर जो मुसलमानों के घर थे थोड़े खाली थे खाली थे वो कोई थोड़े किसी को जाकर वहां बेच जाए इसलिए हो सकता था तो तो खाली पड़े थे और बाकी तो जिसमें लोग रहते थे, थे वहां भी चले गए और पिछले वहां कब्जा लेने की कोशिश की तो पुलिस तो नजदीक थी पुलिस ने समझ लिया तो पुलिस वहां पहुंच गई पहुंच गई तो बड़ी मुसीबत से शायद सात बजे या तो साढ़े बजे शुरू हुआ नौ बजे के बाद तो अखबार में है मैंने सुना वो तो ये कि ग्यारह बजे के बाद वो शांत हुए और पेचे चले गए लोग चले गए क्योंकि पुलिस तो वहां तो रह रही थी तो उनको तो बेचे अभी तो नया सिलसिला निकला है ना टेड़ गैस का तो वो वो वो वो गैस चलाया तो गैस चलाते हैं तो लोग तो पीछे परेशान हो जाते हैं मरते तो नहीं है कोई उसमें से परेशानी बड़ी होती है तो वो गैस का जो चलाया तो उस पर से पीछे आकर लुक गए और मैंने सुना कि को भी आज ऐसे ही कुछ हो रहा था वो वहां से चले नहीं गए थे तो मैं ये कि वो हमारे होना चाहिए। जो है दुखी है वो अपना दुख में से भी इतना नहीं सीखेंगे तो हम मर्यादित हैं ये कोई मर्यादा नहीं है कि तो कोई घर खाली लिखा और पिछले जिसको हम दुश्मन मानकर बेच गए तो उस घर में जाकर बेच जाए रहो उनका घर चाहिए जो कुछ भी वो तो हुकूमत का काम है हुकूमत अब तो हमारी हो गई हमारे नाम से हुकूमत को काम चलाना है तो हुकूमत को तो हम पिछले हम, हुए हम और कहे की अब हुत है तो कोई भी क्या काम है पुलिस है तो भी क्या काम से अपने घर में बैठो हम हुकूमत बन जाते हैं और किसी घर में बैठना है तो बेच जाए इस तरह से हमारी हुकूमत चलने वाली नहीं है और पीछे वो भी पाए में दिल्ली में इसलिए लोग पड़े हैं इतने बाहर से आए हैं बड़े बड़े एलसी हमारे हुकर और उनको यही देखने का मिले कि आजादी में तो लोग जिस जगह पे घुसना है वहाँ घुस सकते हैं जिस जगह पे बैठना है वह बेच सकते हैं और पुलिस आवे पुलिस कहे की यहाँ से मिन्नत करें यहाँ से मेहरबानी करके जाइए मेहरबानी तो माननी के और बच्चे औरतों को और बच्चों को आगे रखना वो भी इंसानियत में नहीं समझता हूँ वैशानियत है वैशानियत है और इस तरह से हमारे करना ही चाहे हमको थोड़ी जंगली हैं और इस तरह से पुरुष वर्ग है वो औरतों को पहले आगे कर दे जैसे पुरुष के जमाने में गायों को पहले रखते थे तो पीछे उसका परिणाम तो कोई अच्छा नहीं आ सकता गायों को क्या रखना था लड़ना है तो लड़ने हम पेट भर गए लेकिन गायों को रखें और पीछे गायों को रखें इसलिए तो हिंदू लड़ ही नहीं सकते वो तो है मुसलमानों ने बादशाह करे है कि वो हिंदू को हराने के लिए ऐसा करते थे वो कोई मैं उसको उसको सभ्यता नहीं मानता हूँ उसको मैं असभ्यता समझता हूँ इसी तरह से उससे भी बड़ी असभ्यता में ये मानूंगा कि औरतों को आ रखे औरतों को रखे कि हाँ औरतों पर तो गैस नहीं चला सकते औरतों पर डांडी नहीं चला सकते दर्दों पर नहीं चला सकते तो उसको गर्मियों बिछाना ये थोड़ा हो सकता है कि ऐसा जब होता है तब हम औरतों के रखे कि जिससे और जाकर बेच जाए वो औरत को औरत का हमने दुरुपयोग पर बड़ा दुरुपयोग किया है ऐसा इसलिए मैं तो जितने हमारे ये दुखी लोग पड़े हैं यहाँ औरत मर्द बच्चे सबको मैं कहूँगा विनय करके वो लोग ऐसा ना करें और उनको शांति से बेचना चाहिए अगर नहीं बेचते हैं वो शांति से तो पीछे क्या होता है कि वो तो दो हुकूमत तो लड़ने का तो के न रहा लेकिन यहाँ आपस आपस में लड़के हम ख्वार हों और ख्वार होकर पीछे वो तो दिल्ली को गवा बैठे और सारी दुनिया हमारे पर हंसी करे कि का हुकूमत कहाँ चला सकती है लोगों पर काबू कहाँ पड़ा है ऐसा होना नहीं चाहिए तो मैं तो ये कहूँगा कि इस ऐसी ऐसी चीजें जो हो रही है हिंदुस्तान में उससे हम बच जाएं अगर हम हिंदुस्तान को आजाद रहे ऐसा चाहते हैं। और किसी किस्म का उसमें उपद्रव न हो इस तरह से करना है तो वैसे हमारे लिए दूसरा कोई चारा नहीं है बस शुक्रिया